वहां पर एक दुबला पतला सा आदमी बंधा हुआ पड़ा था उसके मुंह पर पट्टी लगी हुई थी हाथ भी बंधे हुए थे ऐसा लग रहा था कि इसे काफी दिनों से यहाँ पर बांध कर रखा गया था उसे खाना और पानी भी नहीं दिया जा रहा था बड़ी मुश्किल से वो अपनी आंखें खोल पा रहा था विक्रांत तो और नैना अबाक रह गए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था की आखिर ये सब क्या हो रहा है पहले इन लोगों का पुलिस कार का पीछा करना फिर अपने ही आदमी को किडनेप करके रखना वैसे जिस हिसाब से विकास की एक्टिविटी दिख रही है उससे तो यही लग रहा है कि इन्हीं लोगों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लूटपाट की थी लेकिन इन लोगों की एक्टिविटी काफी कंफ्यूजिंग लग रही थी नैना और विक्रांत दोनों के लिए कुछ भी समझना काफी मुश्किल हो रहा था एक बात ये नहीं समझ आ रही थी कि ये लोग पुलिस कार को क्यों हिट करने की कोशिश कर रहे थे जबकि क्रिमिनल तो हमेशा पुलिस से बचकर भागने की ही कोशिश करते हैं फिर इन लोगों ने एक आदमी को कार की डिग्गी में क्यों छुपा रखा हुआ था हुई हुई हुई तभी पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज आनी शुरू हो गई घटनास्थल पर पुलिस पहुंच चुकी थी पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर विक्रांत ने तुरंत ही अपना आईडी कार्ड बाहर निकाल लिया ताकि नासिक पुलिस को कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन नैना वहां खड़े-खड़े सोच रही थी वो बड़े ध्यान से कार की डिग्गी में मिले आदमी की शक्ल देख रही थी उसने इस आदमी के मुंह पर लगी पट्टी को भी निकाल दिया और फिर उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी विक्रांत नैना ने विक्रांत को अपने पास आने का इशारा किया हाँ क्या हुआ ऐसे क्या देख रही हो विक्रांत ने कन्फ्यूज होते हुए पूछा ये ये तो बस वाला अधेड़ नहीं लग रहा देखो ध्यान से ये वही आदमी है नैना ने उसका चेहरा विक्रांत की तरफ पलटते हुए कहा हम्म वही है चेहरा थोड़ा बदला हुआ सा लग रहा है लेकिन है वही आदमी विक्रांत ने नैना की बात से सहमति जताते हुए कहा इस आदमी की उम्र करीब साठ या बासठ की लग रही है ये वही आदमी है ओ एक मिनट विक्रांत को अचानक कुछ समझ आया वो तुरंत ही बाहर घायल पड़े दोनों आदमियों की तरफ भागा और फिर उनके शरीर और कपड़ो को खंगालने लगा नैना को कुछ समझ नहीं आया उसने कंफ्यूज होते हुए कहा क्या हुआ क्या खोज रहे हो अरे लॉकर रूम का सामान इन्हीं लोगों के पास होना चाहिए कार की तरफ भागते हुए पहुंचा और फिर उसने गाड़ी में बैठे हुए आदमी को पकड़कर बाहर निकाल दिया विक्रांत ने बिना कुछ कहे उसके कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए जैसे ही उसने कपड़े हटाए तो देखा कि उसकी छाती में एक फाइल ग्लू से चिपकी हुई थी विक्रांत ने तुरंत ही ये फाइल उसकी छाती से खींच ली आ, वो आदमी दर्द से चीख पड़ा विक्रांत ने तुरंत ही फाइल खोलकर देखना शुरू कर दिया नैना भी भागते हुए फाइल देखने के लिए पहुंच गई थी फाइल खोलकर देखा तो उसमें कई सारे स्टाम्प लगे हुए थे इसमें साल अट्ठारह वाला महारानी विक्टोरिया का भी स्टाम्प था इसके साथ ही साल उन्नीस का गांधी वाला स्टाम्प भी मौजूद था नैना आवाक रहकर देखती रह गई उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए पूछा तुम्हे कैसे पता चला की स्टाम्प यहाँ छुपा हुआ है हाँ विक्रांत ने हंसते हुए कहा नैना इस बार तुम्हें मानना पड़ेगा कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है हमेशा मेरा साथ देती है। मतलब, करते मतलब ये हमने आज सुबह से जिस आदमी को पकड़ा है उसी के पास ही थे। इसी से ही ये दोनों लोग गाड़ी लेकर हमारे पीछे लगे हुए थे दरअसल ये दोनों हमारे पीछे नहीं बल्कि इस स्टाम्प के पीछे लगे हुए थे समझी और अगर हमारी किस्मत अच्छी ना होती तो हमने आज सुबह इसको क्या क्या नाम है आतिश को न पकड़ा होता तो शायद ये लोग भी पकड़ में ना आते क्योंकि तो इतना पागल तो कोई मुजरिम नहीं की बातों से सहमती जता दी। अब तक नासिक पुलिस की टीम पहुंच चुकी थी पुलिस की चार गाड़ियों में कुल पंद्रह बीस पुलिस वाले यहां पहुंच गए थे एम्बुलेंस की भी गाड़ी आई हुई थी विक्रांत और नैना ने तुरंत ही उनसे मिलकर अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर सारा केस समझाते हुए इन चारों को पुलिस के हवाले कर दिया नासिक पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस में भरा और फिर उन्हें लेकर पुलिस स्टेशन के लिए रवाना होगी उनके साथ ही विक्रांत और नैना भी अपनी लगा नैना ने फिर कन्फ्यूज होते हुए पूछा क्या हुआ अब क्या हुआ अब क्या, क्या, क्या खोज दिया तुमने विक्रांत ने मुस्कुराते हुए नैना की तरफ देख कर कहा मिस नैना आप कुछ भूल रही है क्या अब क्या बोल रही हूँ हाँ, आप शर्त हार चुकी हैं। अब किस देने के लिए तैयार रहो विक्रांत ने अपने गालों पर हाथ फेरते हुए कहा जगह थी नासिक की पोस्ट ऑफिस कॉलोनी पोस्ट ऑफिस कॉलोनी के पार्क के ठीक सामने एक दो मंजिला मकान के दूसरे फ्लोर पर बने एक कमरे से किसी आदमी के चिल्लाने की बहुत तेज आवाज आ रही थी घर में तकरीबन पचास साल का एक आदमी अपने सत्रह साल के बेटे पर गुस्से से चिल्ला रहा था तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है एकदम बेवकूफ हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे मेरा सामान उठाने की सत्रह साल के इस जवान लड़के ने आज तक अपने पिता को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था वो चुपचाप सिर नीचे करके उनकी फटकार सुन रहा था तुम मेरा स्टाम्प लेकर बेचने क्यों निकल गए तुमने पूछा क्यों नहीं मुझसे अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने बेटे के ऊपर चिल्लाते हुए कहा गुस्से के कारण उसका चेहरा लाल हो चुका था यहाँ तक कि उसका शरीर कांपने लगा था। कमरे के बाहर उस लड़की की मां लगातार डोर पर नौक कर रही थी वो अपने पति को रोकना चाहती थी खोलो दरवाजा खोलो क्या कर रहे हैं आप दरवाजा खोलिए लेकिन कमरे के भीतर मौजूद बाप बेटे इस नौक पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे पापा मैंने और कोई भी स्टाम्प नहीं छुआ लड़के ने अपने पापा को समझाते हुए कहा पापा मैंने सिर्फ वो वाला स्टाम्प लिया था जिसमे रानी विक्टोरिया की फोटो लगी हुई थी और वो फोटो भी उल्टी थी इस वजह से मैंने सिर्फ उसे ही लिया था वो तो ज्यादा महंगा भी नहीं था और और ये देखो इस स्टाम्प के बदले में मुझे क्या मिला ये, ये इस्ट इस का, का, इस तो का दाम कितना है पूरी दुनिया में बस गिनती की कॉपियां बची हैं लाखों में से उसका दाम और पैसे की बात छोड़ो तुम्हें ये पता है की मैंने वो स्टाम्प कितने दिन से बचा कर रखा हुआ है तेरे दादाजी ने दिया था मुझे और उनको उनके दादाजी ने और तू उसे सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर के लिए बेच आया एक बार भी मुझसे पूछा भी नहीं अट्ठारह सो चौवन का सत्रह साल के लड़के के भी आंखों में आंसू आ गए अब उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा था तुम ये टेप रिकॉर्डर लेकर आये हो वो आदमी टेप रिकॉर्डर की तरफ बढ़ता हुआ गया और इसे अपने हाथों से उठाकर जमीन पर पटक दिया नहीं पापा नहीं नहीं नहीं वो लड़का तेजी से अपने टेप रिकॉर्डर को बचाने के लिए दौड़ा लेकिन तब तक उसके कई सारे टुकड़े हो चुके थे अभी वो लड़का टूटे हुए टेप रिकॉर्डर को उठाने की कोशिश कर ही रहा था कि उसके पिता भी अचानक से जमीन पर गिर पड़े अब वो टेप रिकॉर्डर छोड़कर अपने पापा को उठाने के लिए भागा लेकिन उसके पिता फिर कभी नहीं उठे उन्हें हार्ट अटैक आ गया था और वो हमेशा के लिए सो गए थे इस लड़के का नाम करण बख्शी था जब वो सत्रह साल का था तब उसने अपने पिता द्वारा कलेक्ट किए गए महारानी विक्टोरिया के उल्टे फोटो वाले को किसी आदमी को बेच दिया था लड़के को स्टाम्प के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो किसी ने इसे धोखे में रखकर स्टाम्प को सस्ते में खरीद लिया था वैसे उसके पिता ने जो टेप रिकॉर्डर जमीन पर फेंका था वो खराब नहीं हुआ था लेकिन उस लड़के की भी कभी हिम्मत ही नहीं हुई की वो दोबारा से टेप रिकॉर्डर को कभी हाथ लगाए उस लड़के ने अपने छोटे से लालच के चलते अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया था इस बात का उसे अपनी पूरी जिंदगी में पछतावा होने लगा था